परमरणी प्रातस्मणी अनंत समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमप्रीजी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारिंदों में साष्टांग हमारे जीवन धन गोविंद की वाणी से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां उन्हीं की ही आकृतियां निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं हमारे जीवन धन गोविंद का संग कृष्णावतार में जितना श्री उद्धव जी महाराज को मिला उतना किसी को नहीं मिला 11 वर्ष की उम्र में श्याम सुंदर मथुरा की ओर गमन करते हैं कहीं साढ़े दस साल कहीं 11 वर्ष मानते हैं उसके बाद श्याम सुन्दर के अंग संग बनकर के श्री उद्धव जी महाराज रहे हैं उनकी यात्रा यदि कहीं जीवन में गोविंद को छोड़कर के हुई है तो एक बार केवल वह वृंदा बनाए हैं वो भी श्याम सुंदर के संदेश को लेकर के नहीं तो लगभग 114 सौ वर्ष की अवधि श्याम सुंदर के साथ श्री बुद्धो ने गुजारी है इतना अंग संग है वो कि उनके ही वस्त्र पहनते हैं उनके ही उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करते हैं मानो श्याम सुंदर की छाया बनकर के ही रहते हैं आज जब उन को पता चला कि जीवन धन अब हमारा संघ छोड़कर हमें यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं श्री उद्धव जी महाराज घबरा गए उनको लगा कि अब हम जी कैसे पाएंगे श्याम सुंदर किसी चरणों में एकांत में बैठे हैं मन तो था कि उनका कि उनके साथ ही चलें, किंतु तो जब देखा कि जीवन धन का मन यह है कि हम यहां रहें तो प्रेमी की विलक्षणता यह होती है प्रेमी अपने मन की बात करवा कर प्रसन्न नहीं होता है अपने प्रीतम के मन में प्रसन्न होता है जब लगा कि इनको हमारे जीवन धन ये चाहते हैं कि हम यहां रहें, तो आपकी जो आज्ञा किंतु जीवनधन आपके जाने के बाद यह निश्चित है कि कलियुग का आगमन होगा और कलयुग के प्राणी बड़े कूट होंगे बिना विचारे भी बोलने वाले होंगे कटुवचन बोलने वाले होंगे बड़े बड़े साधु लोग दुर्जनों के बागवाणों से घायल हो जाते हैं तो हमारे जैसा व्यक्ति यदि उन बाणों से घायल हो जाए तो क्या बड़ी बात है निश्चित रूप से कोई न कोई गाली हमें भी सुनने को मिलेगी तो आप कृपा करके बताइए कि समाज में चाहे कैसी भी सम आ जाए किंतु तो हमारा हृदय घायल न हो दुनिया का कोई व्यक्ति भी हमारे हृदय का भेदन न कर सके हमारे हृदय को छिन्न भिन्न न कर सके मानो यह प्रश्न है तो श्याम सुंदर ने इसका उत्तर बहुत मधुर दिया है और एक इतिहास के माध्यम से दिया है उज्जैन में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसके पास धन तो बहुत था धन की कमी नहीं थी किंतु उसने धन से न तो धर्म किया न स्वजनों को दिया न अपने ही उपयोग में लिया मैं निवेदन किया था कल की चुक्रुदो पंच न हम हमारे पास जो भी धन आता है निश्चित रूप से उसके केवल हकदार हम ही नहीं है उसके पांच पांच हकदार होते हैं देवता होते हैं पितर होते हैं ऋषि होते हैं मनुष्य भी होते हैं भूत भी होते हैं अगर इन लोगों को हम हक नहीं देंगे इनका तो निश्चित रूप से ये छीन लेंगे और जब ये छीन लेंगे तो निश्चित रूप से हम धन के अभाव में दर दर के भिखारी बनेंगे इस ब्राह्मण के जीवन में यही हुआ धर्म काम विहीन से चुक्रधु पंच भागीना ये पांच इसके हकदार पार्टनर से नाराज हो गए और महाराज एक जो पुण्य का स्कंद था मैं निवेदन करूं कि पुण्य का पूरा फल धन नहीं है एक शाखा है उसकी पुण्य से हमारे जीवन में धन तो मिलता है किंतु कई बार हम लोग देखते हैं कि धन से सुख नहीं मिल पाता है कई लोग धन से भी सुख का संग्रह नहीं कर पाते हैं तो पूर्ण धर्म कहां आ पाया उसके फल कहां आ पाया अच्छा कई बार हम लोग यह भी देखते हैं कि धन नहीं है तब भी वो सुखी है अधिकतर लोगों की मान्यता तो यह है कि धन से सुख की महाराज संग्रह की वृत्ति होती है मैं निवेदन करूं धन से सुख की सामग्री खरीदी जाती है सुख नहीं खरीदा जाता और कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि धन के अभाव में भी व्यक्ति बहुत आनंद में रहता है और धन का जीवन में बहुत भाव भी हो होता तो बीवा रोदन करता रहता है क्रंदन करता रहता है मैंने एक संत से सुना था वाराणसी में जिस समय बनारस में राज्य परंपरा था थी काशी में काशी नरेश एक दिन ठंड के समय माघ के महीने में प्रातःकाल अपनी अट्टालिका पर टहल रहे थे ठंड बहुत थी इसलिए महल की अट्टालिका पर ही उनका भ्रमण हो रहा था प्राची दिशा में सूर्योदय हो रहा था लालिमा मां छाई हुई थी काशी नरेश ने उधर निहारा तो देखा कि एक गंगा के तट पर अवधूत महात्मा बैठे रेत में पदमाश्रन लगा करके पास में न तो थैला नजर आ रहा है न कोई सामग्री नजर आ रही है ऐसा लगता है कि इस महात्मा ने रात्रि यहीं गुजारी है उस अवधूत संत को देखकर काशी नरेश के मानस में एक प्रश्न उठ गया महल में था इतनी ठंड थी रात्रि में ठंड के कारण मुझे पीड़ा हुई तो निश्चित रूप से यदि संत ये रात्रि में यहां रहा होगा तो इसको भी पीड़ा तो हुई होगी पूछते हैं कि आज की रात कैसी गुजरी इनकी सेवक को इशारा किया कि हमारा घोड़ा निकाला जाए मैं संत दर्शनार्थ गंगा के तट पर जाना चाहता हूं कुछ सेवक साथ में लिए और घोड़े पर आरूढ़ होकर के काशी नरेश जब संत के समीप पहुंचे बंधन करके प्रणाम करके बैठ गए महात्मा ने एक प्रश्न पूछूं आज की रात्रि आपने कहा गुजारी महात्मा ने मुस्करा करके कहा इसी गंगा के तट पर महाराज एक बात बताइए आज की रात कैसी गुजरी महात्मा ने मुस्करा करके कहा राजन कुछ तुम्हारी जैसी कुछ तुमसे भी बढ़िया कुछ तुम्हारी जैसी कुछ तुमसे भी बढ़िया राजा तो ये प्रश्न का उत्तर सुनकर दंग रह गया राजा ने कहा कि माफ कीजिए महात्मन कुछ हमारी जैसी तो समझ में आती है कुछ हमारी से बढ़िया समझ में नहीं आती आपके पास न तो बिस्तर था न ही सेवक थे न सुरक्षा थी मैं तो बिस्तर में लेटा था रनिवास में लेटा था पत्नी के समीप था सारी सुविधाएं थी किंतु हमारी रात्रि से भी बढ़िया रात्रि आपकी कैसे गुजरी महात्मा ने कहा कि राजन जितनी देर हम और तुम दोनों नींद में रहे उतनी नींद वाली रात्रि तो हमारी तुम्हारी दोनों की एक जैसी रही क्योंकि नींद जब आती है तो राजा रंग न मन में धरती सब पर कृपा बराबर करती निद्रा देवी पक्षपात नहीं करती हैं, मां है ना मा आप दुर्गा शक्ति में भगवती का रूप है निद्रा पंचम अध्याय का जब हम पाठ करेंगे तो निद्रा देवी के रूप में भगवती का ही नाम है तो मां है मां का पक्षपात थोड़ी हो सकता है तो निद्रा देवी तो आती हैं तो सबको बराबर सुख देती हैं तो हमारी जो तुम्हारी निद्रा की रात्रि रही वो बराबर रही किंतु जितनी देर तुम सो जगे और हम जगे वो तुम्हारे से बढ़िया रही वो बढ़िया कैसे रही हम तो विषयों में रहे बोले विषयों में रहे राज चिंतन में रहे और याम जब जितनी देर जगे उतनी देर भगवत चिंतन में रहे यहां कोई चिंता नहीं थी चिंतन था तो निश्चित रूप से जो जगने की रात्रि थी वो तुमसे बढ़िया है तो मैं निवेदन कर रहा था पुण्य स्कंद से भूरी ये धन जो इसके पास में था पुण्य की एक शाखा से ही था अगर पुण्य की दूसरी शाखा भी होती तो उससे सुख मिलता केवल बना हुआ था इसके पास में था यह पुण्य का एक स्कंद था भूरिद हे उदार मना श्री उद्धौ जी महाराज अर्थोप्य गमन निधनम बहु आयास परिश्रमा जिसने बहुत आयास प्रयास करके परिश्रम करके जिस धन को उसने कमाया था उस धन की मौत हो गई निधन हो गया निधन माने मौत ही है सच में ये जो हम लोग धन कमाते हैं ना तो धन कमाने में कितना परिश्रम पड़ता है वो तो कमाने वाले जानते हैं। मुझे कितने लोगों का पता है कि माताएं सुबह टिफिन बना करके देती हैं कि दोपहर में भोजन कर लेना और ऑफिस में ज्यादा काम हो दुकान में ज्यादा काम हो तो फिर वो टिफिन खुलता है बिचारे गर्म पानी पी पी करके दिन बिता देते हैं रात्रि में पत्नियां डांट लगाती हैं जब टिफिन धोने के लिए खुलता है तो भोजन होता है बोले आज टाइम ही नहीं मिला आप जरा विचार कीजिए उस पैसे को कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है और बंबई में तो भगवान मालिक है कई कई लोग तो दो घंटे आने में दो घंटे जाने में दस बारह घंटे महाराज ऑफिस में बुरा का कूड़ा जीवन चला जाता है उसमें धन कमाने में ही तो हमारे जीवन धन गोविंद कहते उद्धो जिसने बहुत आयास प्रयास से परिश्रम से उस धन का संग्रह किया था वह धन निधन को प्राप्त हो गया अर्थोप्य गमन निधनम जब वह मर गया यहां प्रश्न तो नहीं है तो निश्चित रूप से लगता है कि ठाकुर जी से उद्धव ने कहा होगा कि तो गुरु जी वो धन मर कैसे गया धन भी मरता है क्या धन का भी निधन होता है क्या बोले हां होता है कैसे निधन हो गया बोले जातो जगृह किंचित किंचित दसव उद्धव अजय उद्धव थोड़ा धन तो जाति वालों ने छीन लिया और थोड़ा धन था वह हमारा चोर लोग ले गए दैवता कालता किंचित दैवता कालता का ही प्राय घर में आग लग गई ये दैवी प्रकोप आ गया तो धन नष्ट हो गया कालता का भी प्राय कहीं रख दिया था भूल ही गया अब एक सज्जन ने हमको बड़ी अच्छी बात कही बोले महाराज जी मेरे पास में दो करोड़ रुपया है किंतु केवल मन में है हमने कहा मतलब क्या समझ नहीं पाया बोले बात यह कि मन से खुश हो जाता हूं किसी के किसी के पास ब्याज में उठाया है तो बड़ा खुश होता हूं कि दो करोड़ रुपए का दो लाख रुपया ब्याज आता है महीने में तो वो आता भी हमारे पास नहीं वो भी चक्रवर्ती ब्याज में चला जाता है वो कभी हमको मिलेगा भी इसकी भी आशा नहीं है केवल मन में है तो हम मन में ही खुश हो लेते हैं ये देखिए तो सच में ये कालता का अभिप्राय जिनके पास में रखा है वही खा गए भाई संग्रह के लिए बढ़ाने के लिए दिया तो वही खा गए महाराज ब्रह्मबंधो नृप आर्थिवाद शब्द का प्रयोग है ये नप बंधु ये ब्राह्मण के लिए एक शब्द प्रयोग करते नप बंधु जैसे ब्रह्म बंधु शब्द का ब्रह्म बंधु नप बंधु बंधु ये बंधु शब्द भी बड़ा निराला है ये बंधु शब्द जिसके साथ लगता है यदि जाति के साथ लग जाए लोगों को पता नहीं आजकल संस्कृत का नियम है यदि जाति के साथ लगेगा तो निश्चित रूप से अधम का द्योतक हो जाएगा अधम का द्योतक कैसे जैसे ब्रह्म बंधु माने अधम ब्राह्मण आजकल तो महाराज कौन कौन से बंधु लिखते हम लोग तो देखते हैं कहीं कहीं उसका अर्थ ही बदल इससे महाशब्द भी है ना ये जरूरी नहीं कि सब जगह महा लगा दिया जाए तो बड़े का हो आप जैसे महापंडित कहते हैं ना महाब्राह्मण तो हमारे यहां अधम ब्राह्मण होता है जो महाराज मरे का लेता है महाब्राह्मण मर किंतु भाई का द्योतक नहीं जाति के साथ यदि बंधु लगेगा तो अधम हो जाएगा यही तो व्याकरण की विशेषता है संस्कृत की अब देखिए ब्रह्म बंधु लगता शब्द ऐसा है कि वाह भाई का द्योतक है जैसे महाशब्द बड़े का द्योतक ही है तो यदि ब्राह्मण के साथ लग गया तो अदम हो गया मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र बड़ा है किंतु हमारे शिवसेना वाले कोई बैठे होंगे कहेंगे नहीं महाराष्ट्र बड़ा है अब महा शब्द लग गया तो जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ बड़ा ही हो जाए ऐसे ये बंधु शब्द जहां जहां जाति के साथ लगेगा यदि तो यह निश्चित रूप से जैसे नाम के साथ लगेगा तो ये अधम का दू तक नहीं होगा ये रामगोपाल के बंधु है उसमें तो भाई के अर्थ में ही होगा बंधु अर्थ में होगा किंतु तो जाति के साथ लगते ही इसका अर्थ बदल गया गोविंद हमारे कहते हैं ये जो ब्रह्म बंधु है ना इस ब्रह्म बंधु का धन नप ने भी छीन लिया राजा ने छीन लिया टैक्स लगा करके अब ये कि कितने प्रकार से महाराज जाति वालों ने छीन लिया चोरों ने लूट लिया समय से नष्ट हो गया महाराज घर में आग आदि लग गई और राजा ने छीन लिया जब समय विपरीत आता है तो महाराज कैसे कहां धन चला जाता है कुछ पता नहीं चलता जब समय अनुकूल होता है तो कैसे कैसे आ जाता है वो भी पता नहीं चलता ये समय विपरीत आया इसका हमारा धन ऐसे चला गया सैवम द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जिता इसने इस धन का न तो हमारा द्रविणकार उपयोग न तो धर्म में किया था न काम में किया था अपने घर वालों को भी नहीं दिया था उपेक्षित स्वजन ही जब पास में धन नहीं होता तो अपने स्वजन ही अपनी उपेक्षा कर देते पैसा न हो तो अपने घर वाले भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे आपसे मिलने में डरेंगे कि इसका व्यापार डूब रहा है कहीं मिलेंगे तो मांग न दे वो भी उपेक्षा कर देते हैं जब लोगों ने महाराज इसकी उपेक्षा कर दी क्योंकि ये तो किसी के काम आया नहीं था भाई यदि हम किसी के काम आए हो तो हमें विपत्ति आए तो हमारे कोई काम आए इसने जीवन भर तो किसी से मतलब भी नहीं रखा था संपत्ति भी नहीं दी थी जब लोगों ने महाराज इसकी उपेक्षा कर दी उपेक्षा करने के बाद उपेक्षित स्वजन ही अपने घर वालों से ही उपेक्षित हो गया अब ये चिंता में डूब गया कि अब अवस्था भी ऐसी नहीं कि जो कमा सके अब मारा तस्वम ध्याय तो दीर्घम नष्ट रायत तपस्विना राधन को कहते हैं संस्कृत में धन नष्ट हो जाने के कारण अब ये तपस्वी बन गया और जब तपस्वी बना खिद्य तो वाष्प कंठस्य मैं निवेदन करूं आंखों में तो आंसू सुने गए हैं देखे गए हैं किंतु ये आंखों में इसके आंसू नहीं हैं इसके कंठ में आंसू हैं वाष्पक शब्द का प्रयोग है वाष्पकंड शब्द का प्रयोग का अभिप्राय क्या है जैसे एक मुहावरा आपने सुना सुना होगा आंसू पीना आंसू पीना का अभिप्राय कि अपनी वेदना किसी को कह ही न पाना सच में ऐसा समय आता है जब अपनी वेदना किसी को बता भी नहीं पाते आंसू आते तो हैं किंतु गले में ही सूख जाते हैं इतना व्यथित है किससे कहे महाराज खिद्य तो वाष्प कंठस्य आज इसके महाराज आंसू कंठ में ही सूख रहे हैं गला मारा गला इनका रुधा हुआ है निर्वेदाह सुमहान भूत ठाकुर जी की कृपा आज प्रातः काल चिंतन कर रहा था कि इसके ऊपर भी ठाकुर जी की कोई कृपा हुई होगी नहीं तो महाराज व्यापार में घाटा होने से क्या कहीं निर्वेद थोड़ी होता है वैराग्य होना तो भगवान की कृपा का प्रतिफल है सच में संसार के विषयों से व्यक्ति से उपरामता हो तो मैं तो नहीं मानता हूं कि किसी घटना का फल है ये तो भगवान की कृपा का फल है ठीक है घटना ने सहयोग दिया ये वैराग्य होना भी भगवान की कृपा का फल एक बार यही श्री प्रेमप्री जी महाराज के चरणों में ही कथा चल रही थी तुलसीदास जी महाराज की जयंती आई तो एक माताजी ने आकर के कहा महाराज जी बुरा न मानो तो एक बात कहूं उन्होंने कहा बोलो मां क्या कहना चाहती हो उन्होंने कहा जितने बड़े बड़े महात्मा बने हैं इन सब महात्माओं के पीछे स्त्रियों का ही हाथ है अगर ये माताएं कृपा न करती तो कोई महात्मा नहीं बनता तो हमने कहा कि मैं बंधन करता हूं आपको एक आद महात्मा का नाम बताओ जिसको पत्नी ने बनाया हो बोले तुलसीदास जी महाराज अगर रत्नावली ने कठोर वाक्य न कह होते तो बाबा जी कहां से बनते एक हमारे बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज हुए कृष्ण कर्णामृत की रचयिता उनको फटकार लगाई चिंतामणि ने तो महात्मा बन गए तो हमने कहा माता जी एक बात में पूछू ये रोज रत्नावलियां अपने पति को डांट लगाती हैं। मुझे लगता है कि 50-55 साल के बाद तो डांट पड़नी चालू हो जाती होगी निश्चित है इसके पहले ही प्रारंभ हो जाती है और महाराज माताएं कहती भी हैं कि महाराज इसमें लगे हो थोड़ा भजन करो कितने देवता निकलते हैं जी कितने आकर भजन में लग जाते हैं नहीं लग पाते तो माताओं के या किसी घटना विशेष के कारण घटना सहयोगी हो सकती है मैं यह नहीं कहता कि घटना सहयोगी नहीं होती है घटना का भी एक अपना महत्व है कि तो जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक वैराग्य होता नहीं है आज सचमुच में इसके जीवन में गुरु ठाकुर जी कहते हैं निर्वेदा सुमहान अभूत इसके जीवन में महान निर्वेद वैराग्य हो गया और यह चिंतन करने लगा निर्वेद माने वैराग्य है उपरामता सचमुच में विद ज्ञाने है वेद शब्द भी ज्ञान अर्थ में है वेद का अर्थ ज्ञान अर्थ में और निर्य उपसर्ग है प्रापरा अपसम अनु अव निष निर दुष् दुर्वी आंगनी नि आदि अपी ये बाईस जो है लगभग इनको प्राधि बोलते हैं ये जिसके आगे लग जाते हैं जैसे शब्द है उप शब्द है, है अर्थ बदल देते हैं जैसे प्रधानमंत्री है इसके सामने उप लग गया अर्थ बदल गया जैसे अवेद माने ज्ञान है और निर्य उपसर्ग है का अर्थ यही है कि संसार का ज्ञान हो गया और ज्ञान होने से उसको नितराम निश्चय रूप से उसकी दृढ़ता हो गई ज्ञान सचमुच में लोगों की पहचान तो वैराग्य की जो हेतु है वो तो विपत्ति में ही होती है मैं तो सचमुच कहूं एक बात आप लोग बुरा मत मानना इस संसारियों के प्रेम की यदि आपको सच्चा पता चल जाए तो सब लोग बाबा जी बन जाओ हमारे जैसे क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं विलक्षणता यही है जो दिख रहा है मामला श्रुतिक भगवती का कहना इस दुनिया में कोई भी आपको प्रेम नहीं करता है कोई भी सारे के सारे लोग अपने से ही प्रेम करते हैं नवारे कामाए प्रिया, प्रिया प्रिया भगवती पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वो पत्नी है पत्नी से सुख मिलता है इसलिए प्रिय है अगर पत्नी से सुख मिलना बंद हो जाए तो आप उसके भी गोलोकवासी होने की प्रार्थना करना प्रारंभ कर दोगे सुख न मिले हम लोग कई बार कहते हैं, जब देखते हैं घर में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो परेशान तो हम अपने दुख से हैं किंतु तो कहते महाराज जी वो बहुत दुख पा रहा है आप कुछ कृपा करो जो गोलोक चला जाए अब देखिए ये संसार का जितना भी संबंध और उसकी सच्चाई यदि ज्ञान आपको हो जाए अब आपने पूछ दिया तो मैं सुना देता हूं आप कभी समय मिले तो एक ग्रंथ है बंबई छापा खाने से ही निकला हुआ है उस ग्रंथ का नाम है ज्ञान वैराग्य प्रकाश ग्रंथ का नाम ही है ज्ञान वैराग्य प्रकाश उसमें सब कई सच्ची घटनाएं अधिकतर सभी सच्ची घटनाएं ही है जहां जहां जो जो घटना घटी है उन घटनाओं का नाम भी उसमें लिखा हुआ है और स्थान का नाम भी लिखा हुआ है जैसे गीता प्रशवालो ने एक लोटा पानी एक ग्रंथ निकाला उस ग्रंथ का नाम ही है एक लोटा पानी एक लोटा पानी में बिल्कुल अद्भुत अद्भुत कहानी है नाम भी लिखा हुआ है सन भी लिखा हुआ है घटना किस सन में कौन सी घटना घटी तो मैंने जिस ग्रंथ का पहले नाम लिया ज्ञान वैराग्य प्रकाश तो निर्वेद का हेतु मैं बता रहा हूं संयोग से एक नौयुवक किसी संत के समीप ज्यादा जाने लगा तो घर वाले घबरा गए कहीं बाबा जी न बन जाए इसका रंग न चढ़ जाए तो महाराज उनके घर वालों ने नौ युवक का शीघ्र विवाह कर दिया विवाह करने के बाद अब तो उस नवयुवक ने आने ही बंद कर दिया क्योंकि पत्नी बहुत सुंदर मिल गई सेवा करने वाली मिल गई ये महात्माओं का भी स्वभाव महाराज बड़ा विलक्षण होता संभल के रहना एक बार ये पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है इस जन्म में नहीं तो अंग्रेज जन्म में तुम्हारा काम पूरा करके ही छोड़ेंगे और तो महात्मा उस नौ युवक को मिल गए एक दिन बाजार में उसने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही महात्मा ने कहा क्या बात है क्या, तुमने तो आना ही बंद कर दिया बोले गुरुजी वो पत्नी इतना प्रेम करती है कि मैं थोड़ी देर यदि उसकी आंखों से ओझल होता हूं तो रोने लगती है और उसको आपके पास तो आना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैंने इसलिए साथ छोड़ दिया आज तक हमको जीवन में किसी ने इतना प्यार नहीं दिया मेरी मां ने भी नहीं दिया महात्मा ने कहा प्यार की सच्चाई देखना चाहते हो बोले आप क्या दिखाओगे रोज मैं देखता हूं तुम तो बाबा जी ठहरे तुमको कुछ पता नहीं है मैं मैं जानता हूं आप क्या जानोगे उन्होंने कहा अच्छा कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ फिर सच्चाई दिखा दूंगा वो महात्मा के पास महाराज गया तो महात्मा ने उसको प्राणायाम करने की विधा बताई और जब चाहे तब ये जो आप नब्ज देखते हो ना तो नाड़ी बोलते हैं उसको नाड़ी कोई यहां डॉक्टर बैठे हो तो हम प्रयोग करके बता सकते हैं बाद में मिल लेना हम अपने हाथ की नाड़ी बंद कर देंगे ढूंढ ही नहीं पाएगा ये ट्रिक हमने सिखाया महात्माओं से जी ये ट्रिक है वो ढूंढ नहीं पाएगा जिस महात्मा से मैंने ये ग्रंथ पहले पढ़ा था उन्हीं महात्मा ने फिर मैंने पूछा कि कैसे कैसे इस नाड़ी को बंद किया जाता है तो उन्होंने युक्ति भी बताई वो तो हम उधर नहीं गए तो नहीं तो हम भी प्रयोग कर लेते तो संयोग क्या हुआ कि उन्होंने नाड़ी को रोकना बताया कि कैसे वो पखड़ में नहीं आएगी प्राणायाम करना सिखाया और सिखा करके बोले कि पत्नी को कहना कि मालपुआ बनाओ और खीर बनाओ और जब खीर बन जाए बढ़िया मेवा डालकर के चकाचक और मालपुआ बन रहे हों कुछ बन गए हो तब कहना कि हमको सर दर्द हो रहा है फिर धीरे से धड़ाम से गिर पड़ना और प्राणायाम साध लेना फिर घर की सच्चाई देख लेना महाराज उसने वैसा ही अभिनय किया उसमें तो बड़े विस्तार से वर्णन है धड़ाम से गिरा और महाराज एक खंभे के पास में गिरा था तो पैर खंभे में फंस गया था फड़फड़ाया थोड़ा नाटक किया और पैर उस खंभे में फंसा लिया लकड़ी का खंभा था घरों में लगे होते हैं पत्नी आई और आकर देखा कि हाथ इधर रखा इधर रखा ऐसे पकड़ा तो बोले चले गए फिर सोचा कि रोना यदि प्रारंभ करेंगे तो लोग घर के इकट्ठे होंगे तो हमारा 24 घंटा तो लगेगा कम से कम लोग आएंगे इकट्ठे होंगे जलाया जाएगा फिर सब घर में रहेंगे तो खा तो पाऊंगे नहीं खीर खराब हो जाएगी और ये मालपुआ भी खराब हो जाएंगे उस देवी ने बैठकर खाया और खा करके खुद खाने के बाद फिर रोना प्रारंभ किया अब घर के लोग इकट्ठे हुए जो नियम है ले चलो ले चलो होने लगा कई घंटे बीत गए थे पैर खंभे में फंसा था तो संयोग से जब महाराज लो, लोगों ने कहा इस खंभे को काट दो पैर निकल पड़ेगा तो रोती हुई आई रोते रोते बस बोले खंभे को मत काटो पैर काट दो क्यों बोले खंभे बनाने वाला तो मर गया अब खंभा बनाएगा तो कौन बनाएगा अब हमको तो यहां जीना भी है ना अच्छा आप ईमानदारी से कभी जब कोई मर गया हो ना हमने गौर से देखा है तब आप रोते हुए सुनना उसको वो कोई भी महाराज मरे हुए के लिए नहीं रोता सब अपने लिए ही रोते हैं। अब अब आप ध्यान देना हमने तो ध्यान दिया इस बात पर हाय हाय अब ये कौन करेगा इतना प्रेम कौन देगा इतना ध्यान कौन देगा आज भी जब हम लोग अपने बुजुर्गों को याद करते हैं तो उनके लिए याद नहीं करते हैं जो उन्होंने हमको प्यार दिया उसी प्यार को तो याद करते हैं अपने लिए याद करते हैं महाराज जो पैर काटने का नंबर आया बोले शरीर तो जला नहीं है वो तो प्राणायाम साधे हुआ तब पड़ पढ़ा के बैठ गया, गया, गया बोले मैं जिंदा हूं और फिर वो महात्मा के साथ चला गया आप लोग ये मत समझ लेना कि केवल ये माताओं के पक्ष से दशा है ये पुरुषों पुरुष माताओं से ज्यादा आगे हैं स्वार्थ की परंपरा में ज्यादा पुरुष आगे हैं आप लोग बिल्कुल महाराज नाराज नहीं होना इस विषय में हम दोनों दोनों की अनुभूतियां हैं हमें ईश्वर की कृपा से हम जब मिलते हैं तो एक थोड़ा चिंतन का स्वभाव होने के कारण वो चिंतन चलता रहता है तो ये संसार का स्वरूप ही है तो जब इसके जीवन में महाराज ये सब घटनाएं इसने देखी कि ना तो पत्नी अब साथ दे रही है न बच्चे साथ दे रहे हैं न पड़ोसी हमसे बोल रहे हैं तो इसको देख करके अरे ये संसार सब केवल संपत्ति का था पैसे के कारण ये लोग हमको सम्मान करते थे तो निर्वेदा सुमहानुभूत उसके जीवन में निर्वेद उत्पन्न हो गया और कहता देखो तो सही अहो कष्टम ये बड़े कष्ट की बात है वृथा आत्मा तापिता, मैंने अपने शरीर को अपने अंताकरण को व्यर्थ में ही तपाया ये धन तो कमाया न धर्माए न काम न मैंने उस धन का प्रयोग धर्म के लिए किया न कामना के लिए किया और यह अर्थ चला भी गया कहता है कि अधिकतर कंजूस व्यक्तियों का धन स्वयं कंजूस व्यक्ति बोल रहा है कहता है कंजूस व्यक्ति प्रायण अर्थ प्रायण अर्थाह कदरिया न सुखाय कदाचन एक कंजूस व्यक्ति का जो धन होता है वो महाराज वो सुख के लिए बिल्कुल नहीं होता है क्यों सुख के लिए क्यों नहीं होता है बोले बात यह धन के संग्रह में लगा रहता है धर्म नहीं करता तो परलोक बिगड़ गया नर्क जाना पड़ेगा बाद का भी कष्ट का रास्ता खोल लिया और महाराज धर्म किया नहीं और जीवन में उपयोग किया नहीं यहां भी उसका तो मृतस्य नर्क आ मरने के बाद नर्क जाएगा यहां दुख पाता रहता है इसने एक बात बड़ी बढ़िया कही आज मैं शुश्लोक का चिंतन कर रहा था प्राता काल बैठ करके यसो यशस्वीनाम शुद्धम श्लाघ्याम ये गुणीनाम गुणा बड़े बड़े गुणशाली व्यक्ति लोग भी जिनके जीवन में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं मरज किंतु यदि उनके जीवन में लोभ है लोभ स्वल्पोपी बहुत बड़ा लोभ नहीं थोड़ा भी लोभ है तो पता है क्या होगा उनके जीवन का यश समाप्त तो हो जाएगा क्यों यश समाप्त तो हो जाएगा जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर हो आंखें सुंदर हो बाल सुंदर हो नाक नासिका सब सुंदर हो सर्वांगीण सुंदर हो वो और कपोल में उसके कुष्ठ रोग हो तो सारी सुंदरता पर पानी फिर गया कि नहीं फिर गया आंख भी सुंदर है अधर भी सुंदर है नासिका भी सुंदर है अंग प्रत्यंग सुंदर है किंतु तो सब सुंदर होने के बाद उसकी महाराज वो जो कुष्ठ का दाग हो गया है बस समझ लीजिए वह रूप में कलंक ही हो गया है तो वैसे कोई सर्व गुण संपन्न हो व्यक्ति सारे गुण उसके जीवन में हो किंतु यदि लोभ का दुर्गुण उसके जीवन में आ गया है तो निश्चित रूप से वह सुंदर नहीं रहा निंदनी बन जाता है प्रशंसा की जगह उसकी निंदा होने लगती है क्योंकि लोभ नारायण पाप का बाप है अब इन्होंने एक अर्थ की एक बड़ी विलक्षण व्याख्या दी है अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष से रक्षणे व्यय नासोपभोग आयास महाराज ये दुख ही देता है धन कैसे बोले अर्थस्य साधने सिद्धे अर्थ को कमाने में परिश्रम करना पड़ता है और कमाने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है फिर महाराज रक्षण में भी व्यग्रता आती है आप लोगों को तो पता नहीं अनुभव है कि नहीं मुझे अनुभव है मैं जब वृंदावन से निकलता हूं तो ट्रेन में जब जाना होता है तो कभी भी मैं अटैची पे ताला नहीं लगाता हूं और महाराज इतनी बढ़िया नींद आती है ट्रेन में किंतु जब कथा करके वापस जाता हूं तो रात्रि की नींद गायब हो जाती है अब आप कहोगे क्यों गायब हो जाती है कारण क्या है इसके पीछे मैं तो वही था किंतु जब निकला था वृंदावन से तब ठंड ठंड पान होकर निकला था कुछ जेब में माल लेकर नहीं निकलता भाई हजार दो हजार दस हजार रुपया पड़े हों किंतु जब जाने का टाइम होता है तो कथा में दक्षिणा मिलती है तो दक्षिणा सब अटैची में होती है अब जो अटैची में होती एक बार तुम्हारा जैसा अनुभव हुआ हमको मैं बंबई से जा रहा था वृंदावन सच्ची घटना सुना रहा हूं मेरा सेवक भी साथ में था तो मैं मोरेसस से आया था तो हमारे पास डॉलर भी खूब थे कितने थे ये बताऊंगा नहीं और यहां भागवत की कथा पूना में भागवत की कथा की थी तो वो भी माल था तो संयोग से अधिकतर क्या होता है कि मैं अपने पास नहीं रखता हूं सेवकों को दे देता हूं कि तुम रखो भाई तुम्हारा काम जाने वो हमारे सेवक जो ये थे इनने कहा कि महाराजी मैं बांधूंगा नहीं वो यहीं बटुआ में बांध लेते हैं लोग बांधेगी नहीं तो हमको ही बांधना पड़ा जब ये बांधने को तैयार नहीं तो अपने को बांधना पड़ा उसमें डॉलर भी थे रुपया भी था अब संयोग यह बना कि सुबह सुबह स्नान किए बगैर ठाकुर जी को स्नान कराए बगैर कुछ लेते नहीं है तो रास्ते में सुबह सुबह सात बजे फर्स्ट एसी में जाकर स्नान किया स्नान करके बटुआ मैंने वहां रखा कि स्नान करने के बाद सबसे पहले उसी को बांधूंगा महाराज स्नान करके पाठ करने लगे भूल गए और भूल गए क्योंकि अभ्यास था नहीं आकर के ठाकुर जी को नहलाया पाठ किया और फिर कोटा में प्रसाद आया प्रसाद पा रहा था बैठ करके दोनों हमारा चेला और हम दोनों बैठ के प्रसाद पा रहे थे तब तक वो महाराज फर्स्ट एसी वाला संयोग सा वो लाल कपड़े में था माल अगर दूसरे कपड़े में होता तो उठा लेता शायद वो तो महाराज जो आया और आकर के पर्दा खोल करके हमसे बोला कि आपका सामान कुछ पड़ा है वहां आप बाथरूम में छोड़कर तीन चार घंटे के बाद वो तो मेहनत की कमाई थी इसलिए गया नहीं किंतु तो जो चित्त की दशा है वो मैं बता रहा हूं आपको भोजन कर रहा था मेरे हाथ में रोटी थी ग्रास था उसने आकर बताया कि कपड़ा छूट गया है मुझे स्मरण आया कि कपड़ा नहीं वो तो बटुआ है आपको बताया उसको मैंने यह नहीं कहा कि तुम लेकर आओ मैं स्वयं दौड़ के गया और दौड़ के गया बाद मन में आया कि अगर मैं इससे कहूंगा कि तुम ले आओ तो शायद भर में अभी तक देखा नहीं देख लेगा तो मन खराब हो जाएगा यह तो उसका इसलिए मैं स्वयं गया और जब लेकर के आया तो हमने कहा श्रवणानंद यह तुम्हारे बाप का है क्या इसके प्रति इतना राग महाराज जो जिस समय पता चला मुझे कि कपड़ा पड़ा उससे उस समय वहां पहुंचने एक डब्बा बीच में था उस समय की जो मन की उद्विग्नता थी यदि हमारे पास थर्मामीटर मन को नापने वाला होता तो मैं बता देता क्या दशा थी बहुत उद्विग्न हुआ उस उद्विग्नता से पता चला कि पैसे के प्रति राग है चित्त में शायद वो घटना न घटती तो राग का पता भी नहीं चलता तो मैं निवेदन कर रहा था कि अनुभव किया है मैंने कि उसके विषय में कितनी विलक्षणता होती है ये कह रहे अर्थस्य साधने सिद्धे अर्थ को कमाने में परिश्रम उसके उत्कर्ष को बढ़ाने में परिश्रम रक्षण में व्यग्रता कहां रखें किस कंपनी में डालें नष्ट न हो जाए कहीं और यदि नाश हो गया तब भी टेंशन और यदि महाराज कोई हमारी आज्ञा के बगैर हमारे मन के बगैर कुछ ने उसका भोग कर लिया तब चिंता महाराज आपको मैं क्या बताऊं वैसे ही दुर्गुण में बताता नहीं हूं जल्दी इसमें पंद्रह दुर्गुण लिखे हैं धन में अर्थ में पंद्रह दुर्गुण है अभी हमारी लक्ष्मी मैया मां है नाराज ना हो नहीं तो कहेंगी बाबा जी तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारे पास अब आना बंद कर देंगे अब मैं क्या करूं ठाकुर जी ने बोला इसलिए मैं सुना देता हूं ठाकुर जी महाराज कह रहे स्तेम हिंसा अनृतम दंभ कामह क्रोध स्मयो मदह भेदो वैरम अविश्वास स्पर्धा व्यसना निचल ये दुर्गुण धन के सुन लीजिए पहला तो तुम्हारा आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं व्यापारी बैठे हैं धन आता है तो चोरी करने का भी मन होता है तेम चोरी का आप कहोगे चोरी कैसे इनकम टैक्स की चोरी करने का मन होता है कि नहीं होता गर्दन मत लाना नहीं तो सोचेंगे गड़बड़ मामला है किंतु तो युक्ति लगाते हैं कि नहीं लगाते अरे हम भी लगाते हैं भाई युक्ति लगाते हैं ये देखो धन आते ही चोरी का भाव आया एक दुर्गुण आ गया और महाराज यदि गलत ढंग से सेवक भी उसका उपयोग कर रहा हो तो उस पर बरस पड़ते हैं कि नहीं बरस पड़ते केवल गला काटना ही हिंसा नहीं है वाणी के द्वारा भी हिंसा होती है हिंसा का भाव आया और महाराज कई बार न चाहने के बाद भी झूठ बोलना पड़ता है झूठ हमारे जीवन में आ गया दम्ब आ गया बनावट आ गया कामना आ गई लोभ आ गया स्मय आ गया और मद आ गया से का भी मध होता है इसमें महाराज इसमें जो है मध और इसमें में थोड़ा फर्क है मद माने दम में यह भी इसमें का ही रूप है मध का ही रूप है मध का ही अभिप्राय बिल्कुल नशे में चूर हो जाना अभिमान से और सामान्य मत भेद भेद माने ये दूसरे ही ये मैं हूं जब धन का अभाव होता है तो महाराज एक साथ रहने की आदत होती है और धन जब होता है तो हमारे बहुत भेदभाव होता है ये अमुख है ये अमुख है अमुख है और वैर द्वेष वैर भाई के भाई के प्रति हमारा दुश्मनी हो जाए ये धन ऐसा है मैं तो कई बार चिंतन करता हूं बाप बेटे में दुश्मनी करा दे पति पत्नी में जो दुश्मनी करा दे भाई भाई में दुश्मनी करा दे अरे नारायण अब तो मैं एक वाक्य और भी बोलने लगा हूं गुरु चेला में झगड़ी करा दे ये गुरु चेला का संबंध हमको लगता है इस दुनिया में सबसे पवित्र संबंध होता है इससे पवित्र संबंध दुनिया का कोई दूसरा नहीं हो सकता है उस संबंध में भी यदि संपत्ति आ गई तो निश्चित रूप से वैर हो जाएगा कितने लोग महाराज हम तो कई बार दंग रह जाते हैं कि चेला लोग अपने गुरुओं की निंदा करते हैं क्यों निंदा करते हैं कि उनको पद नहीं मिला जो चाहते थे वो वह नहीं मिल पाया तो निंदा के विषय बन गए अगर वह मिल जाता तो धन ही तो मेन में आया धन ही पद ये मेन में आया तो वही करा दे और महाराज अविश्वास ये अविश्वास का ही प्राय जल्दी किसी पर विश्वास हो ही नहीं पैसे के मामले पर जल्दी किसी पर विश्वास होता है हम ठोक ठोक कर के महाराज देखते हैं स्पर्धा आ जाए कि हम महाराज इससे ऊपर हमारे से नीचे रहे मैं इससे ऊपर बना रहा हूं और व्यसना नीचे इसमें जुआ आ जाए शराब आ जाए और व्यविचार आ जाए ये व्यसन में तीन है टीकाकारों ने तीन को रखा है जुआ भी व्यसन है व्यविचार भी व्यसन में रखा और इन्होंने नारायण शराब आदि जो व्यसन में रखा एते पंच अनर्था ये पांच पांच महाराज पंद्रह जो हैं अनर्थ के मूल है और उसका सारा का सारा मूल है इस अर्थ को महाराज ये सच में कहें ये तो ठाकुर जी तो महाराज कहते हैं श्रेयो अर्थी दूर त्यजेत जिन्हें श्रेय की कामना है मोक्ष की कामना है उसको इनसे दूर महाराज दूर से ही इनका परित्याग करना चाहिए कारण क्या है और मैं एक निवेदन करूं ये हमारे पूज्य आचार्य महाराज के द्वारा मैंने सुना है ये वाक्य मुझे अच्छा लगा वो कहते हैं कि इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं है और आवश्यकता की पूर्ति कभी रुकती नहीं है सच में है हमारा अनुभव है ये कितना भी आ जाए वो कम लगता है क्योंकि इच्छा के गर्भ में दूसरी इच्छा समाई है आप सोचोगे कि आज ये मिल जाए उसके बाद बस कुछ नहीं चाहिए दूसरी उसकी पूर्ति भी दूसरी कामना हो जाएगी और ठाकुर जी कभी आवश्यकता की पूर्ति में कभी कमी नहीं करते हैं अरे नारायण जब दांत नहीं थे मैं किसी को एक दिन कह रहा था उन्होंने कहा कि आप सब अमुक जगह दे देते हो कभी आपको रोग होगा तो तुमको दवा देने वाला कोई नहीं होगा हमारे एक प्रेमी ने हमको कहा हमने कहा बाबरे एक बात बताओ जब हम भगवान नहीं जानते थे हम संत नहीं जानते थे तब उन्होंने हमारे खाने की व्यवस्था की तब हमारे रहने की व्यवस्था की और आज तो हम भगवान को जानते हैं भगवान को जानते ही नहीं भगवान के गुणानुवाद गाते हैं तो अब भी यदि हमको चिंता हो कि हमारे भविष्य में हमें क्या होगा तो हमारे जैसा मूड इस दुनिया में कोई नहीं होगा हमारे जैसा नासमझ अल्पज्ञ दुनिया में कोई नहीं होगा सच में श्रेय की कामी को स्वयं महाराज वो उस भिक्षुक के गीत हैं। वह श्रेय के कामी को कहते हैं दूर से परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि भिद्... महाराज विद्यंते भ्रातरो दारा पितरा सब में आपस में कैसे भेद पड़ जाता है इस संपत्ति के कारण और मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है इन्होंने अपने हृदय के भाव अभिव्यक्त किए हैं कैसे कैसे भाव है और इन्होंने बाद में उपेक्षा से कैसे अपने को जीवन को संवारा है इसकी चर्चा नारायण अब क्रमशः करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है हमारी मति हमारी रति हमारी गति उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार बिंदो में समर्पित एकादश स्कंद में ही एक बहुत पावन पवित्र प्रसंग है जो भगवान के पिता श्री वसुदेव जी ने श्री ज, हमारे नारद जी महाराज से पूछा है क्योंकि इस जीवन में आज विषम सम समय में अन्य धर्मों का तो पालन किया जा नहीं सकता है न कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर पाएगा और न ही कोई गृहस्थ न कोई बानप्रस्थ न कोई संन्यासी हम तो दूसरे की बात नहीं कहते संन्यास धर्म के जितने लक्षणों का वर्णन किया गया है उपनिषदों में भागवत में भी मुझे तो कई बार लगता है कि एक भी धर्म हमारे जीवन में नहीं है मैं कभी निरीक्षण करता हूं एक भी धर्म नहीं है अब स्त्री कुमारा कास्ट की स्त्री का भी स्पर्श सन्यासी को नहीं करना चाहिए पैसा नहीं छूना चाहिए हमारे महाराष्ट्र ने तो वर्णन किया जो व्यक्ति स्थान वस्तु को अपना मानता है ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है और भी ऐसे ग्रस्त के भी धर्म हैस्त का धर्म ऐसा धर्म है कि व्यक्ति के जीवन में अपने पेट भरने से ज्यादा यदि वह अपने पास में रखता है तो चोर है यह श्रीमद भागवत महापुराण की बात कर रहा हूं अधिकम योग भी मनने चोर दंड मरहती दंड का भागीदार है आज के विषम समय में यदि कोई धर्म का पालन किया जा सकता है तो उस धर्म का नाम है भागवत धर्म सच में बहुत रसीला है भागवत धर्म जीवन को कैसे रसीला बनाया जाए हमारे आदरणीय श्री जी ने हमको निवेदन किया तो हमको भी अच्छा लगा क्योंकि ये मानस इन्हीं विषयों पर रमण करता रहता है हमारे विषय रमण के यही हैं कभी भागवत धर्म कभी ये धर्म तो उनके अनुग्रह से मैं तो सच कहूं वक्ता को जब कोई भगवान की कथा में लगाता है तो लगाने वाले का अनुग्रह होता है क्योंकि वह दुनिया की चर्चा में लगेगा दुनिया के चिंतन में लगेगा इसलिए वह भगवान के चिंतन में लग जाए भगवान के भजन में लग जाए उनकी वाणी में लग जाए इससे बड़ा अनुग्रह और क्या होगा उनके अनुग्रह से आज सायकाल से ही चार चार दिन तक ये भागवत धर्म पर विश्लेषण होगा किसे भागवत धर्म कहते हैं और भागवत धर्म यदि हमारे जीवन में आ जाए तो गोविंद उससे कैसा प्यार करते इसकी चर्चा सायकाल साढ़े छह बजे से साढ़े सात बजे तक रखी जाएगी अभी हमारे आदरणीय गिरीश भैया भी आपको सूचना देंगे हमने इसलिए भूमिका बता दी कि आप लोगों को उस पर सुनने का रस मिले क्योंकि बहुत रसीला है आप स्वयं इसको सुनकर के आपको लगेगा कि कितना रसीला है भागवत धर्म और कितना सरल है कितना सहज है ये संतों की कृपा से कैसे जीवन में उतरता है इसकी चर्चा सायकाल करेंगे बोलो भक्तवत् भगवान की जय